याकुत शहजादा दूर दराज फारस में एक दरिया के साहिल पर एक भीख मंगाई उधर घुमा करता था अचानक दरिया सिकुड गया था और पीछे छोड़ गया था बहुत सा चार्ड सिकुडते हुए दरिया की वजह से शायद कुछ मछलियां जो पीछे रह गई हो उन्हें भीख मंगा तलाशता था अगर मेरा मुकद्दर अच्छा है तो आज मुझे द वाह! ये कितना बड़ा और चमकता हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पत्थर को बेचकर मैं कितनी मर्तबा खाना खा सकता हूँ? बिख अपने दोस्त के पास भागा, जो शाही बावर्ची खाने में शाह का मुलाजिम था। तुम्हें तुम हे ये कहाँ मिला? साहिल पर, सुनो मेरे दोस्त।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 उससे नीचे कुछ नहीं तुम समझ रहे हो ना बिगमंगे ने अपने दोस्त का मशवरा माना और शाह से मिलने के लिए रवाना हो गया शाह हैरतजदा हो गया उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा याकूत नहीं देखा था इस याकूत के एवज में मैं तुम्हें तीन सोने से भरे घड़े दूंगा क्या ये मुनासिब होगा तीन सोने के घड़े? हुजूर, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। बिख मंगे ने अपने तीन सोने से भरे घड़े लिए और वहां से रुखसत हुआ। हाहाहा, <laughs> ये बहुत बेशकीमत है। मैं ये अपनी बेटी की अठारवीं सालगिरह पर उसे दूंगा। मुझे यकीन है उसके लिए ये बहुत खुश का बायस होगा। उसने एक बहुत बड़े बक्से में ये प अपनी बेटी के 18वें सालगिरह के दिन शाह वो याकूत लेने गया जैसे ही उसने बक्से का ताला खोला आह तुम कौन हो हुजूर मैं अंधेदारो चोर तुमने मेरा बेशकीमती याकूत चुराया है इसी वक्त वो मेरे हवाले करो हुजूर ऐसा कौन सा चोर होगा जो याकूत चुराएगा और उसके बदले खुद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 मैं आपकी परेशानी समझता हूं हुजूर पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कहां से आया हूं आ, अगर यह मसला है तो तुम मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ते क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बक्से में अपने महल में पाया है तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा अब तुम मेरे खादिम हो हां हुजूर शाह याकूत शहजादे को सज़ाए मौत देना चाहता था पर वह ना दे सका शहजादे की गहरी नीली आंखें और उसकी सहायता आवाज शाह को ऐसा करने से रोक रही थी पर अपना बेश बेशकीमती याकूत गवाकर वह अभी भी गुस्से में था शाह ने शहजादे को हकीर कामों में लगा दिया जैसे बागबानी करना महल के सफाई वगैरा पर शहजादे ने कभी शिकायत नहीं की दरअसल उसने हर काम का माकूल इस्तेमाल किया और इसे शहजादी के करीब पहुंचने का बायस बनाया वह उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार था वो वो चोर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 ये क्या है? ये तो पागलपन है। हां, वही तो जो आपका हुक्म हो हुजूर पर मुझे एक बांसुरी की जरूरत होगी। मैं इसे बजाऊंगा उस ड्रैगन को समंदर से निकालकर जंगल मिले जाने के लिए। ठीक है। पर इससे तुम्हारी मदद नहीं होगी। वो जमीन पर भी उतना ही खतरनाक है जितना कि समंदर में। पर यही एक तरीका है समंदर में पाँव नहीं रख सकता? <laughs> ये किस तरह का शहजादा है? मैंने कितने बड़े-बड़े जंगजू भेजे हैं इस ड्रैगन से लड़ने के लिए, कोई वापस नहीं आया। उसका भी अंजाम उनकी तरह ही होगा। <laughs> शहजादे ने अपनी कष्टीली और जंगल में पहुंचा। वो समंदर के बीचोंबीच उस खाली जमीन पर पहुंचा, और उसने त� زمین لرز گئی جب ڈرائگن قریب आ, جب ہوا میں گرما ہٹانے لگی تو شہزادہ سمجھ گیا کہ ڈرائگن قریب ہے ڈرائگن پوری طاقت سے نازیل ہوئی اور شہزادہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنے ہاتھ کو تیز رفتار سے دھمایا میں تمہارے جان بخش دوں گا پر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم کوئی اور جہاز نہیں ڈبو या फिर किसी को भी कभी भी तकलीफ नहीं दोगे याкут शहजादा महल में वापस आया हर कोई उसे देखकर हैरत में पड़ गया बुजुर्ग आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया ड्रैगन कभी वापस नहीं आएगा तू नेक जाबाज़ शहजादे हो मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ बेटा आ, मुझे अब तुम पर ऐतबार है मुझे इसका इल्म नहीं कि तुम कौन हो या तुम कहां से आए हो पर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का ऐतराम करूंगा और तुमसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछूंगा मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो तुम्हारी तमन्ना पूरी की जाएगी हुजूर मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है आपकी इजाजत से मैं उससे पूछना चाहता हूं अगर वो तुमसे निकाह करना चाहती है तो मेरी क्या बिसात की मैं कुछ कहूं शाह की बेटी भी शहजादे से उतनी ही मुतासिर हुई थी वह फौरन ही उससे निकाह करने को राजी हो गई शहजादी एक बहुत ही नेक खातून थी वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी उन दोनों ने अपनी जिंदगी बसर की अपनी सलतनत की देखभाल करते हुए पर एक सवाल हमेशा शहजादी को परेशान किया करता था मेरे अजीज मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती आखिर आप है कौन मुझे बताइए कि आप कहां से आए हैं मेहरबानी करके मुझसे यह मत पूछो मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता जिस दिन मैं ऐसा करूंगा तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी इससे शहजादी बहुत मायूस हो गई वह अपने शहजादे से मोहब्बत करती थी और उसकी बाबत सब कुछ जानना चाहती थी एक मर्तबा जब वो समंदर के साहिल पर बैठे थे शहजादी ने उससे फिर पूछने की कोशिश की एक मर्तबा फिर शहजादा मायूस हो गया और उससे ईल तजाकी कि वो उससे ये सवाल ना पूछे। पर क्यों? मैं क्यों नहीं जान सकती? बहरबानी करके मुझे बताओ। तुम जानती हो मैं तुमसे बेनताह मोहब्बत करता हूं मैं तुम्हें इस तरह मायूस होते नहीं देख सकता। अगर तुम्हें जान नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। म शाही पहरेदारों ने पूरे سمندر को खंगाल लिया پر شہزادہ کہیں نہ ملا شہزادی نے خود کو खतावार ठहराया हर एक ایک نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے یہ اس کی خطا نہیں ہے پر اس नहीं نہیں سنا ही یہ میرے ہی जो سوال ہے جو اسے مجھ سے دور لے گئے شہزادی یہ غم برداشت نہ کر سکی اور بہت زیادہ بیمار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 पर मैंने उन्हें देखा, उन्होंने अपने सिर पर सबसे चमकता हुआ याकूत पहना था, और क्या तुमने कहा याकूत? मुझे इल्म है कि आपको जन्नत में यकीन नहीं, मैं जन्नत की परवाह नहीं करती, मुझे उस जगह ले चलो। उस रात शहजादी और उसके खादिमा समंदर के करीब जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप गए। वो � अचानक वह रोशनियाँ तबदील हो गई खूबसूरत जिन्नाद और छोटे छोटे नौजवान इंसानों में कुछ अर्सा बाद समुन्दर का बादशाह अपनी के साथ ऊपर आया उसने सुनहरा अंगरखा पहना था और उसके हाथ में एक शाही छड़ी थी फ़ौरन ही जलसा शुरू हो गया जिन्नाद नाचने लगे और इंसान अपने कर्तब दिखाने लगे पर शहज़ादी ने इन में से किसी पर तवज्जो नहीं दी उसकी नज़र टीकी थी उस इंसान की तरफ जो बादशाह के साथ खड़ा था وہ कभी भुला नहीं सकती وہ समंदर सी नीली आंखें उसकी کی की मोहब्बत वहां नमाया थी एक खामोश बुत की शक्ल में मेरे शहजादे फिर शहजादी ने एक बहुत बहादुरी का काम किया उसने अपना चेहरा एक नकाब से ढका और जहां वो छुपी थी वहां से बाहर आई वो जिन्नात के साथ नाचने लगी और वो भी इतनी खूबसूरती से कि हर कोई वहां गुमसुम खड़ा देखता रहा वाह था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 उस दिन से शहज़ादी दानिशमन्द हो गई उसने कभी भी अपने शौहर से उसकी समन्दर के नीचे की दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया वह उसे خوش تھی شہزادی थी یا अपने या سے بے से बेइन्तहा मुहबबत करती थी और वह ताअबद راضی خوشی रहने लगे